महाभारत पर्व आदिपर्वषधिकततमोध्याय कुंती और ब्राह्मण की बातचीत कुंतिवाच न विषाद स्वया कार्यो भयादस्मा कथंचन उपाय परिदृष्टोत्र तस्मा मोक्षा रक्षस कुंती बोली ब्राह्मण आपको अपने ऊपर आए हुए इस भय से किसी प्रकार विषाद नहीं करना चाहिए इस परिस्थिति में उस राक्षस से छूटने का उपाय मेरी समझ में आ गया एक बाल कन्या कन्याचय का तपस्वनी न चैत तथा पत्निया गमनम तवरो आपके तो एक ही नन्हा सा पुत्र और एक ही तपस्विनी कन्या है अतः इन दोनों का तथा आपकी पत्नी का भी वहाँ जाना मुझे अच्छा नहीं लगता कुंती द्वारा ब्राह्मण पत्नी को सांत्वना बकासुर भीम का प्रहार मम पंचा ब्रह्मस्ते साको गलिमहदाज तस्य से राक्षस विप्रवर मेरे पाँच पुत्र हैं उनमें से एक आपके लिए उस पापी राक्षस की बलि सामग्री लेकर चला जाएगा ब्राह्मण उच ना हम एत करता कथचन ब्राह्मण सेतिथे स्वार्थे प्राणावियोजयन ब्राह्मण ने कहा मैं अपने जीवन की रक्षा के लिए किसी तरह ऐसा नहीं करूंगा एक तो ब्राह्मण दूसरे अतिथि के प्राणों का नाश मैं अपने तुक्ष स्वार्थ के लिए कराऊं यह कदापि संभव नहीं है न तो तदकुलेनासु न धर्मिष्ठा सुध्यते यदि ब्राह्मणार्थम विसृजे आत्मान अपिचात्मजम ऐसा निंदनीय कार्य नीच और अधर्मी जनता में भी नहीं देखा जाता उचित तो यह है कि ब्राह्मण के लिए स्वयं अपने को और अपने पुत्र को भी निछावर कर दे आत्मनस्तु मैं श्रेय बोधभव्यमतिचते ब्रह्मवध्यात्मध्याधो मम ब्रध्या ब्रह्म परम पापम निर्नात्र अबुद्धिपूर्व कृत्वात्मा वधो मम इसी में मुझे अपना कल्याण समझना चाहिए तथा यही मुझे अच्छा लगता है ब्रह्महत्या और आत्महत्या में मुझे आत्महत्या ही श्रेष्ठ जान पड़ती है ब्रह्महत्या बहुत बड़ा पाप है इस जगत में उससे छूटने का कोई उपाय नहीं है अनजान में भी ब्रह्महत्या करने की अपेक्षा मेरी दृष्टि में आत्महत्या कर लेना अच्छा है न तो हम बधमाकांक्षे स्वयं आत्मन शुभे पर ही कृत वधे पापम ना किंचित मई कल्याणी मैं स्वयं तो आत्महत्या की इच्छा करता नहीं परंतु यदि दूसरों ने मेरा वध कर दिया तो उसके लिए मुझे कोई पाप नहीं लगेगा अभिसन्धि कृते तस्हण से बधे वया निष्कृतिम प्रपश्या मे न्षुद्रमें व आगतस्य गृहम त्याग तथा शरणार्थिन याचम से बधो निसंथो गर् यदि मैंने जानबूझकर ब्राह्मण का वध करा दिया तो वह बड़ा ही नीच और क्रूरतापूर्ण कर्म होगा उससे छुटकारा पाने का कोई उपाय मुझे नहीं सूझता घर पर आए हुए तथा शरणार्थी का त्याग और अपनी रक्षा के लिए याचना करने वाले का वध यह विद्वानों की राय में अत्यंत क्रूर एवं निंदित कर्म है कुरिया निंद कर्म न ऋषंस कथंशन पूर्वे महात्मा आपधर्म विदो विदु श्रेयांसु सहृदार सेनाशोद स्वयं ब्राह्मण से बदम ना कदाचन आपधर्म के ज्ञाता प्राचीन महात्माओं ने कहा है कि, कि किसी प्रकार भी क्रूर एवं निंदित कर्म नहीं करना चाहिए अतः आज अपनी पत्नी के साथ स्वयं मेरा विनाश हो जाए यह श्रेष्ठ है किंतु तो ब्राह्मण वध की अनुमति मैं कदापि नहीं दे सकता कुन्तुवाच ममशेषा मतिर्ब्रह्म विप्रक्षा स्थिरा नाप्यनिष्ठपुत्रो वै यदि पुत्र सत भवे न चा सौराक्षसक्त मम पुत्र विनाशे वीरवाण मंत्रेजस्वी चुता मम क्य बोली ब्रह्मण मेरा भी यह स्थिर विचार है कि ब्राह्मणों की रक्षा करनी चाहिए यो तो मुझे भी अपना कोई पुत्र अप्रिय नहीं है चाहे मेरे सौ पुत्र ही क्यों न हो किंतु वह राक्षस मेरे पुत्र का विनाश करने में समर्थ नहीं है क्योंकि मेरा पुत्र पराक्रमी मंत्रसिद्ध और तेजस्वी है राक्षसा चर्व प्रापय्यति भोजनम मोक्ष्य चात्मानमति में निश्चिता मति मेरा यह निश्चित विश्वास है कि वह सारा भोजन राक्षस के पास पहुंचा देगा और उससे अपने आप को भी छुड़ा लेगा समागता दुष्टपूर्वाश राक्षसाह बलवंतो महा का नेहतानेक मैंने पहले भी बहुत से बलवान और विशाल का राक्षस देखे हैं जो मेरे वीर पुत्र से भिड़कर अपने प्राणों से हाथ धो बैठे हैं न त्विधम कह ब्रह्मण व्याहर्तव्यम कथंशन विद्यार्थिनो में पुत्रान विप्रकुरो कुतूहला परंतु ब्रह्मण आपको किसी से भी किसी तरह यह बात कहनी नहीं चाहिए नहीं तो लोग मंत्र सीखने के लोभ से कौतूहल बस मेरे पुत्रों को तंग करेंगे गुरुना चाहु तो ग्राह्य सु मम न सकिया विद्ये ते सता मत और यदि मेरा पुत्र गुरु के आज्ञा लिए बिना अपना मंत्र किसी को सिखा कि देगा तो वह सिखा सीखने वाला मनुष्य उस मंत्र से वैसा कार्य नहीं कर सकेगा जैसा मेरा पुत्र कर लेता है इस विषय में साधु पुरुषों का ऐसा ही मत है एवं मुक्तृथयाप्रो भारिया सम पूजया मास तदवाक्यम अमृतोपम कुंती देवी के जो कहने पर पत्नी सहित वह ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कुंती के अमृततुल्य जीवनदायक मधुर वचनों की बड़ी प्रसन्नता की तथा कुंते च विप्र सहितावनिलात्मज तम भ्रुताे ते सखेत प्रविचत तदनंतर कुंते और ब्राह्मण ने मिलकर वायुनंदन भीमसेन से कहा तुम यह काम कर दो भीमसेन ने उन दोनों से तथास्तु कहा इति श्री महाभारते आदि परवड़ि बकबध परवड़ि भीम बकवधांगिक शतमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत बकवध पर्व में भीम के द्वारा बकवध की स्वीकृति विषयक एक सौ साठवाँ अध्याय पूरा हुआ